प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला साधना जिज्ञासा शास्त्र में अहमता त्याग की बात बहुत आती है उस अहमता के त्याग के लिए भी अहम की आवश्यकता रहती है बिना अहम के त्याग कैसे होगा समाधान बहुत बातें ऐसी होती है जिनको कहना भी कठिन होता है और समझना भी जैसे अर्पण या त्याग की जहां बात आती है कि मैं यह अर्पण करता हूं, स्तुति करता हूं, वहां पर अहमता ही कर्ता बनती है परंतु जहां अहमता का अर्पण करना होता है वहां कर्ता कौन बनेगा ऐसी जगह पर अहमता कर्ता नहीं बनती वस्तु का महत्व जहां समाप्त हुआ कि उसके त्याग के लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है वह स्वतः छूट जाती है मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी कार्य के बदले पाँच हजार रुपये प्रतिमाह मिलते हैं उससे उसके घर का काम चलता है यदि कोई उसे कहे कि यह कार्य त्याग दीजिए तो वह नहीं त्याग सकेगा क्योंकि उसी से उसके जीवन का निर्वाह हो रहा है परंतु यदि उस व्यक्ति को किसी अन्य जगह से दस हजार रुपये प्रतिमाह मिलने लगे तो वह पाँच हजार रुपये प्रतिमाह वाली नौकरी स्वतः छूट जाएगी इसी प्रकार व्यक्ति को जब तक बाहर से रस मिलता है तब तक उसे कोई कहे इसे छोड़ दो तो वह नहीं छोड़ेगा पर जब उसे अंदर से रस मिलने लगता है तो बाहर का रस छोड़ने के लिए उसे बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता जब सत्संग में किसी को रस मिलने लगता है तो टीवी का रस स्वतः छूट जाता है अहमता तो आपकी मानी हुई वस्तु है यह प्रतिदिन बदलती रहती है प्रतिदिन जीव जड़ वस्तुओं में ही अहमता बदलता रहता है इसलिए इस अहमता छोड़ना कोई कठिन नहीं है परंतु व्यक्ति को पहले से प्रयास तो करना ही पड़ता है व्यास जी कहते हैं त्यज धर्मम अधर्मम च उभय सत्यान ऋत्य त्यज उभे सत्यानृत्य त्यक्वा ये न महाभारत शांति पर्व संपूर्ण जगत को छोड़ दो और जिस अहंकार से छोड़ा है उसे भी छोड़ दो पहले से अभ्यास होने पर उस अहंकार का कार्य समाप्त होने पर दही गल जाता है उसका आधार नहीं रहता है क्योंकि वह तो मान्यता पर टिका रहने वाला होता है और मान्यता रूप जगत समाप्त हुआ तो अहंकार भी समाप्त हो जाता है जिज्ञासा ईश्वर का स्मरण प्रयास करने पर भी ज़्यादा समय तक नहीं टिकता पर जगत का स्मरण बिना प्रयास ही होता रहता है इसमें क्या हेतु है समाधान जिस वस्तु का महत्व चित्त में बैठा रहता है उसका स्मरण बिना प्रयास ही होता रहता है जगत का स्मरण बिना प्रयास हो रहा है इसका तात्पर्य यह हुआ कि जगत का महत्व जितना अभी चित्त में बैठा हुआ है उतना ईश्वर का नहीं है व्यक्ति ऊपर ऊपर से कह देता है कि ईश्वर का महत्व बैठा है परीक्षा करके देखें कि कितना महत्व बैठा है यदि जीवन में भगवान का महत्व सर्वोपरि है तो जगत विषय छोटी छोटी घटनाओं से चिंतित क्यों होता होता है यदि आपका लक्ष्य ईश्वर ही है तो आपको यदि घर से निकाल भी दिया जाए तो चिंता नहीं होनी चाहिए उस समय क्या आप ऐसा सोच पाते हैं कि भगवान की बड़ी कृपा हुई जो झंझट छूटा इसका तात्पर्य यह हुआ कि आपकी निश्चिंतता घर परिवार रुपये इत्यादि पर आधारित है जिस दिन वह निश्चिंतता ईश्वर पर आधारित हो जाएगी उस दिन ईश्वर का स्मरण बिना प्रयास ही होता रहेगा